विचार चल रहा था यह विक विचार आनंद रोपानुगम संप्रज्ञात समाधि साध्य का साधन का विचार हो गया अभ्यास वैराग्य विचार चल रहा है पहले ये को काफी हद तक भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कर दिया अध्याय तो विषय संग सचारक निर्विचार निर्वित सब लगभग जो है उसी का है ले आनंद और शास्त्रता में थोड़ा अंतर हो जाता है क्योंकि वितर्क में स्थूल विषय होता है और विचार में सूक्ष्म विषय होता है सवितर्क इसलिए कह गया और निर्वितर्क सवित में तीनों ही बातें हैं शब्द अर्थ और ज्ञान स्थूल संबंधी तीनों रहता है और शब्द के बिना अर्थ रह गया और ज्ञान रह गया वो जो होता है निर्वितर्क हो जाता है फूल विषय शब्द अर्थ ज्ञान त्रिपुटी पूरा होने का नाम सविचार हाँ, सवितर्क और शब्दोल्लेख के बिना आर्तावाभाष ज्ञान मात्र रहोग आपके पास वो हो गया निर्विचार, और इसी प्रकार से शब्द अर्थ ज्ञान तीनों हो सूक्ष्म विषय उसका नाम सविचार और जब शब्द उल्लेख रहित होकर अर्थविशिष्ट ज्ञान आपका जैसा भी बहुत सारी चीज आपके दिमाग में है ना दिमाग में अर्थ भी है ज्ञान भी है और बाही भी अर्थ पढ़ा रहता है नहीं भी रहे कोई आपत्ति नहीं लेकिन अर्थविशिष्ट ज्ञान आपके मन में है शब्द नहीं वो सब निर्वित निर्विचार में आ गया तो सवितर्क निर्वित निर्विचार, निर्विचार में अंतर इतना ही है दो ऐसी चीजें हैं जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों स्थल का और सूक्ष्म का और शब्द रहित केवल अर्थविशिष्ट ज्ञान स्थूल का और सूक्ष्म का इन्हीं लक्षणों का आपने देखा कि किस सवितर्क भावनाया भाविभूत इंद्रिय गोचर साक्षात्कार सवितर्क भावना के द्वारा भावीभूता जो घटपटारी वस्तु है वह इंद्रियों का विषय रूपेण अतः तक शब्दार्थ ज्ञान तीनों हो रहा है ऐसे नाम नामर्क है और निर्वित लक्षण में लिखाया था शब्दोल्लेख शून्य आलम बने उसी स्थला विषय में यदा भावना जब अर्थ विशिष्ट ज्ञान भावना हो जाए तदा निर्वित उसको निर्वित कहते हैं लिखा है ना लक्षण है सब और सविचार का लक्षण लिखा जाता जो कि सविचार में क्या होता है कि आपके साक्षात्कार किसकी हो रही है वहां सूक्ष्म तत्वों का होता है पंचतन मात्रा अंतकरण गोचर साक्षात्कार सूक्ष्म कौन है पंचतन मात्राएं हुआ अंतकरण हुआ तद विषय जो साक्षात्कार हो रहा है उस साक्षात्कार को हम कहते हैं सविचार और उसी तो आलम्बन में देश काल धर्मावच्छेद धर्मा धर्मा दे। अवच्छेद के बिना ही सीरे केवल धर्म मात्रावलंबी जो ज्ञान है उसका नाम निर्विचार धर्म मात्रावलंबी अवभासी भावना निर्विचार है धर्म मात्र का अवभाषित करता है और अर्थ विषय ज्ञान मात्र भाषित हो रहा है आपको तो सूक्ष्म विषय का हाँ, शब्दोल्लेख नहीं कालोल्लेख नहीं देशोल्लेख नहीं देश काल आदि धर्मेदम बिना इसलिए कहा दिया था उनके बिना धर्म मात्र का अर्थिष्ट ज्ञान मात्र का जो भाषण भावना कर देवे उस भावना स्वरूप का नाम निर्विचार समाधि निर्विचार संप्रज्ञा समाधि ये तो गए स्थूल और सूक्ष्म इसलिए इन दोनों ग्राह्यालम्बना समाधि करते ग्राह्याला बना ग्रहण आरंभना ग्राह का तीन होती है ग्रहना में दो स्थूल एक सूक्ष्म इसलिए आप ना दो नाम दिया विचार उसमें भी शब्दोल्लेखी और शब्द अनुलेखी दो दो गए ना प्रत्येक में इसे सवितर्क निर्वित शब्दोल्लेखो तो सवितर्क अनुल्लेखो तो निर्वित स्थूल विषयक ग्राह्य हो गया हो और सूक्ष्म ग्राहियों के लिए आया कि विचार शब्द विचार वहां जहाँ शब्दोल्लेख भी है और निर्विचार वहां जहां आदि उपाधियों का उल्लेख नहीं है तो स्थूल सूक्षा ग्राही समापत्ति से विस्तृत विचार आएगा सूत्र इकतालीस से आगे ग्राही समापत्ति नाम से आएगा ग्रहण समापत्ति ग्राहक समापत्ति के विस्तार आने वाला इकतालीस से आगे इन यहाँ संक्षिप्त लक्षणों को हम बता रहे हैं और सानंद आनंद में क्या है यहाँ इंद्रिया ही आपका विषय है इस समाधि में आप इंद्रियों में टिक गए बिना विषय रूपी आलंबन का विषय रूपी आलंबन की बिना इंद्रियों में टिकने का नाम सानंद्रज्ञा समाधि सानंद संप्रज्ञा समाधि भाई कोई विषय नहीं है जैसा नास दृष्टि करो बोलते हैं पहले या भ्रूमध्य में दृष्टि कीजिए बोलेगा आंख बंद कर लिया ना नासिकाग्रह है ना भ्रूमध्य है इन मन काम कर रहा है क्या देख रहा है पता नहीं लेकिन मन है यह पता है कि हम देख रहे हैं लेकिन किसको देख रहे हैं उसे बाहि कोई विषय आलंबन नहीं होनी चाहिए लेकिन अहम मैं ये भी विषय नहीं होना चाहिए यह विषय हो जाए तो साक्षविता बन जाएगा तो विषय क्या है कारण मात्र है कर्णमात्रिषेक हो जाए मन जान रहा है मैं हूं मन अपने आप को जान रहा है मन की वृत्ति को जान रहा है लेकिन वृत्ति निर्विशेक है इसको चिदाकाश धारणा के अंदर इस अवस्था में ले जाते हैं इसको ही चिदाकाश धारणा के अंदर लिया गया है की धारणा में निर्विषेक धारणा होनी चाहिए सविशेक धारणा नहीं केवल कदम अंधकार दिख रहा है किसी को फिर प्रकाश दिखने लगता है वहां किसी नीले रंग दिखले, कोई कुछ को कुछ वर्णन करता है योगी लोग अपनी अपनी कथा सुनाते हैं लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं दिखने की अवस्था में पहुंच जाएंगे आप यह नहीं पता रहता है मैं बैठा हूं ध्यान में इतना मालूम है मन सजग है मन सजग है मन के अनुपीकरण अभी अभाव नहीं को प्राप्त नहीं किया अंत करण को प्राप्त नहीं है आप मन से आंख को देख सकते हैं मन से अन्य इंद्रियों पर आप ध्यान कर सकते हैं बिना विषय आदि जैसे योग शास्त्र में योग के अंदर रोगों का इलाज जहां होता है उसमें एक प्रक्रिया है प्राण विद्या की जैसे किसी आंक खराब है तो क्या करो दर्द हो रहा है परेशान है तो उसे कहते आप लेट जाओ या बैठे रहो और आंख बंद करो और अपनी दृष्टि आंखों में डालना और श्वास लिए जाओ और श्वास वहीं पहुंच रहा है प्राण वहां से लौट रहा है धीमी श्वास लेते हुए केवल उस क्षेत्र में जिस भाग में आपको दर्द वगैरह है उसी भाग पर ध्यान देना है वहां क्या हो रहा है इंद्रिय ध्यान नहीं नहीं समय ध्यान रखना साथ साथ आप शुरू में इंद्रिय के गोलक का ध्यान करेंगे ना जब ध्यान करते ये दिखेगा आपको अंदर से आप देखोगे गोलक को देख रहे हैं गोलक की भावना कर रहे हैं इसलिए भावना बार बार बोली जाती है वो भावना कर रहे हैं आप, आपका मन आपके गोलक को देख रहा है यानी उस गोलक के माध्यम से घटपटादी को नहीं ग्रहण कर रहा केवल गोलको फिर दीर्घ गोलक से भी अलग होकर के वो अपने आप हो जाता है अभ्यासार्थ वो सूक्ष्मता अपने आप प्राप्त होता है आप कर्ण मात्र में टिक जाकर और उस समय में उस करण में जब टिके रहेंगे उस करण के पास जितना विषय भी आते रहेंगे तभी तो विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा यह प्रत्याहार का परिपक्व अवस्था सानंद सा उससे भी आगे बढ़ते हैं कि सास्मिता आता है इसलिए वहां सानंद के लिए आपको कहा गया था कि रजस्तमोलेशन विद्ध सत्य प्रधान बुद्धि गोचर साक्षात्कार आनंद भी का नज और तमोलेश लेष से अनुविध यानी कि रजगुन तमोन नष्ट हो गया ऐसा नहीं रजो और तमो ज्यादा नहीं है लेश थोड़ा है उस अनुविध जो सत्य प्रधान बुद्धि का विषय जो मैं देवदत्त हूँ इतना जो ध्यान हो गए केवल अपने ही विशिष्ट आकार का ध्यान अहंकार अस्तित्व का जो ध्यान है उस ध्यान की स्थिति का नाम जो है है ना वहां पर शुद्ध सत्व प्रदान भी हो सकती है महत्व गोचर की सानंद में, में रजगुण तमगुण थोड़ा है और शास्विता में रजगुण तमगुण कम होते जाता है शुद्ध सत्य बढ़ते जाता है दोनों में रजगुण भी तमगुण भी थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन ज्यादा है सानंद में कम है सामिता इतना ही अंदर है इसलिए इसलिए कई लोगों ने कह दिया शुद्ध सत्य प्रदान महत्व तो मात्र गोचर महत्व ने बुद्धि तत्व अहंकार तो, वही मात्र है विषय जिस साक्षात्कार का उस भावना विशेष का नाम सास्मिता संप्रज्ञात समाधि जिसमें कारण भी रहत हो गया आगे अहम पर टिके हुए हैं अश्मी पर टिके हुए हैं बुद्धि तत्व पर टिके हुए अंतकरण पर टिके हुए हैं को छोड़ करके अंतकरण मात्र प्रधान होकर के वृत्ति की अवस्था जो बन जाए उस अवस्था का नाम शासन था वहां पर अहम जो बुद्धि है वही प्रधान है और बुद्धि सत्गुण आत्म गहन के नाते हैं सत्य प्रधान हो गया और रज गुणतम गुण अत्यंत गौण हो गया अभिभूत नहीं है अत्यंत गौण है ये अंतर और सानंद समाधि में जब तक तो कर्ण को हम देख रहे हैं तो वहां पर आपका तीन है मैं हूं देखने वाला और देखने वाला मेरा विषय कर्ण भी है इसलिए वहां रजगुण ज्यादा है तमोगुण थोड़ा रजगुण ज्यादा सतगुण भी अतएव आप जो है वायु विषय ग्रहण होकरण के ग्रहण करने काल में यदि घटपटादि भी हो जाते तो वहां पूरा सवार है इसलिए तमोलेश है रज भी किंचित है सब तो ज्यादा है उस स्थिति में क्या होता है सान समाधि करण अधिष्ठित होकर हो जाता है लेकिन जब रजगुण और कम हो जाए तमोगुण भी और गण हो जाए और सब तो और बढ़ते जाए उस स्थिति में धीरे धीरे धीरे आप बाह्य करणों का भी ध्यान छोड़ करके केवल अंत मात्र मन मात्र बुद्धि मात्र अहंकार मात्र ही टिकता है मैं बस इतनी की ज्ञान होती है मैं अपने आंख को देख रहा हूं मैं अपने श्रोत्र इंद्रिय को देख रहा हूं यह नहीं है मैं हूं इतना ही मैं घट को देख रहा हूं ये हो गया आपका सवितर्क और निर्वित में शब्दोलेख हो या ना हो उस आधार पर और सविचार में घट का कारण मृत्युकर भी तन मात्रा को गंध तन को मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने ही घर से गंध तन को चक्षु से रूप तन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ उस सूक्ष्म स्थिति को लेकर के और निर्विचार हुआ उस अब भाई बिल्कुल हटाओ बाई विषय ही नहीं रह गया ना घटपट आज ना न तन सूक्ष्म केवल कर्ण मात्र विषय जिसका उसको हम लेते हैं अर्थात मैं मेरा अपना चक्षु को देख रहा हूँ मैं मेरा अपना श्रोत को देख रहा हूँ और श्रोत से शब्द को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ चक्षु से रूप आदि घटादियों को उसको ग्रहण नहीं कर रहा हूँ ये सिती जब सिती बन जाता है उसको आनंद कहते हैं जब करणों को भी छोड़ करके जब केवल अपने में रह जाते हो मैं देवदत्त हूँ मैं आत्मा हूँ मैं हूँ बस इतनी भी हो तो भी उसको हैं, शासन के थोड़ा सम्मानित करते हैं, हैं। चित्तस्य आभोग भाषा और ना? चित्त का आलंबन में आभोग होना आभोग का मतलब पहले व्यर्थ कर चुका हूँ चित्त की वृत्ति के द्वारा इस विषय का अनुभव करना चित्त अपने वृत्तियों के द्वारा विषय को ग्रहण करके उसका अनुभव करने का नाम आभोग चित्त अपने आलंबन में आभोग कर रहे हो आलंबन कैसा है विषय कैसा है स्थले आलंबने वो सूक्ष्म विचार सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने लग जाए आलंबन जो वृत्तियां जाकर के सूक्ष्म आलंबनों को ग्रहण करने लग जाता है तो कदे विचार आनंदो हा। और जो ह्लाद है वह आनंद है समाधि कहा जाता है जिसमें लाद है सत्यगुण प्रधानता है घटते जाता है केवल करण विषयों के, के कारण से राग द्वेष है आपको अपने अंकों से द्वेष नहीं है अंकों से विकास घटपट आदि को लेकर द्वेष होता है कोई अपने आंख में मिर्ची नहीं झोंक लेता और ये कहा लेकिन मेरे अंक मेरा शत्रु ना तो चाहते है तो रागद्वेश है भाई <laughs> वस्तु में ना यदि आप अपने नंकों से द्वेष लग जाए द्वेशक्ष तुमने मेरा चक्षु होकर के तुमने शत्रु को क्यू देगा है? इसे मैं तेरे को फोड़ दूंगा ऐसे कोई फोड़ेगा अपने आंको को नहीं अपने आंक में राग द्वेष नहीं होती है विषय मात्र में होता है राग द्वेष की न्यूनता है कर्णों में कोई कोई होते हैं मूड बुद्धि वाले थोड़े आत्महत्या ही कर लेते हैं तो कर्ण को फोड़ने में क्या दिक्कत है किसी को तो लेकिन वो अलग बात है अत्यंत मुड़ता वाली बात आती है तो यहाँ वास्तु साधना में ये आप देखेंगे तो वायु विषय जितना भी रहता हो संबंध है जब तक तब तक तब शिवजात इत्यादि इत्यादि शुरू हो जाता है फिर वो अपने विनाश का कारण बन जाता है इसलिए वायु विषय रहे तो अगर केवल कर्ण में रह गया तो वहां कुछ उस बाय की काल की अपेक्षा से ज्यादा आनंद अनुभव होता है इसलिए उसका नाम ही रख दिया आनंद समाधि एकात्म का संविद अस्मिता और इससे भी ऊपर उठा कारण और मैं उसको ध्यान करने वाला ये जो त्रिपुटी है तब भी ध्यय है ना कारण ध्यय है और मैं ध्याता हूं उसका मैं ध्यान कर रहा हूं ये त्रिपुटी भी है इसलिए उससे भी रहित होकर एकात्म का संविद मैं हूं बस इतना ही मैं अपने को देख रहा हूं देखने की विषय तो है ना अपने आप को अत वो बनता नहीं केवल मैं हूं इतनी एकात्मक संवित है जिसका विषय अस्मी बस इतना ही जैसे कटो में कहा अस्तित्व उपलब्ध ब्या अस्थि करके और अपने में अस्मी करके ही आपको उपलब्ध करनी चाहिए लेकिन अश्मी में भी थोड़ा खटपट है ना अभी तो सभी समाधि है इसलिए अस्मिता बोले उन्होंने है ना? अस्थिता नहीं है अस्मिता अस्मिता इन दोनों में गड़बड़ है इन अस्तित में कोई गड़बड़ नहीं है अस्थिता सर्वव्यापक सर्व सामान्य कथन करता है अस्मिता में भी भेद है अस्मिता में भी भेद है इसलिए अभी तो भेद समाधि की संप्रज्ञात की चल रही है संप्रज्ञात तो है नहीं इसलिए उन्होंने नाम अस्मिता दिया अस्थिता नहीं कहा अस्मिता तत्र प्रथमा चतुष्टयानुगत समाधि उसमें जो पहला है कौन सा विर्क वह चतुष्ठयानुगत चतुष्ट स्थूल इंद्रिय अशुद्धात्मक चारोक्त है तीसरे मैं घट को देख रहा हूँ यहाँ आप जब बोलोगे तो घट बाई वस्तु है ना पहला स्थूल वस्तु है जब घट को आपने देखा है तो घट का कारण को ग्रहण कीजिए न कीजिए महामृत भी एक गंतन मात्रा भी है बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बिना गंध तन मात्र मिट्टी नहीं तो कारण पूर्वक ही कार्य ग्रहण होता है बने अब कारण को पृथक प्रते प्रत्यक्ष कर सके न कर सके जब कार्य को ग्रहण किए हैं इसका मतलब क्या उसका कारण भी अब जरूर ग्रहण किए हैं जब उसका तो विशिष्ट ज्ञान नहीं केवल अलग है विशिष्ट ज्ञान हम केवल कार्य का कर रहे हैं आत घट का प्रत्यक्ष हुआ तब गंध मात्र सूक्ष्म प्रत्यक्ष हो गया उसके साथ मैं देख हूं में देख रहा हूँ कहे है ना अपने उस वाक्य में देख रहा हूं तो मतलब क्या कर्ण का भी प्रत्यक्ष हो गया और कौन कर रहा है मैं देख रहा हूँ मैं हूँ आ गया इसलिए अस्मिता भी आ गया चारो है और अहम ये चारों का होने का नाम कहते इन्होंने चतुष्टयानुगत समाधि चारों अनुगत है ऐसी समाधि का नाम सविचार और सवितर्क और निर्वित निर्विचार में भी चारों हैं लेकिन उसे स्थूल हटेगा तीन रह जाता है चारों में से एक घटेगा उत्तर उत्तर एक घटते जाएगा पहले में स्थूल भी है सूक्ष्म भी है कारण भी है कर्ता भी है अब अगले में स्थूल हट जाएगा तीन रह जाता है वही करें द्वितीय वितर्क विकलह सविचार द्वितीय कौन है कहते वितर्क रहित है वितर्क रहित में नहीं तात्पर्य स्थल रहित उसका नाम विचार है अर्थवा तीन ही रह गया सूक्ष्म कारण करता तृतीय विचार विकला विचार विकलम सूक्ष्म तीसरा कौन है वो सूक्ष्म भी रहित हो गया अब स्कूल गया सूक्ष्म ही छूट गया कारण और करता रह गया चतुर्थ तदविकलो ये चौथा है वो आनंद विकल भी, भी हो गया ये आनंद आनंद नहीं रहना आनंद कारण कर्ण विकल्प जो समय हमारा धारणा का क्या, काल में जो सानंद संप्रज्ञा समाधि अवस्था में जो विषय था करण उससे रहित होना वो सब आनंद अस्मिता मात्र और क्या रह गया कर्ता मात्र रह गया सर्वे ते ऐन सभी में आलंबन है सर्वे ते आलंबना समाधि इन सभी समाधियों में कुछ ना कुछ विषय बनी रहा कहीं विषय है कहीं सूक्ष्म विषय है कहीं कर्ण विषय है तो कहीं करता ही विषय बन रहा है अहंकार विषय बन रहा शुद्ध महत्त्व बुद्धि तत्व ही विषय बन गया ले नत्व विषय है कोई न कोई तत्व का अपने जो है विषय रूप यहाँ ग्रहण कर ही रहे हैं अतिवे सर्वे ही सालं बना समाधि अर्थात सबीजा समाधि चर्ता इनके ऐसी संस्कार बनती ऐसी वासना बनती है इसके कारण से आपको पुनर्जन्म जरूर होता है इसे इसका नाम सभी समाधिया है ये सब इनमें से सभी के सभी लोग सविचार समाधि में तो माहिर हैं नहीं सभी के साथ सविचार समाधि तो होता ही है लेकिन सभी का आनंद और शास्वता तक भी पहुंचे नहीं है अभी नहीं कभी प्रयास भी नहीं किए बात तो ये है कभी प्रयास किए हैं कि हम जो है जो बाई जग जो देख रहे हैं इस बाई जगत से रहित होकर के किसी सूक्ष्म जगत की ओर हम जाएं, किसी जगत का ही हम धारण करें ध्यान करें ऐसा किसी के मन में भी नहीं आया होगा प्रयास क्या करेंगे इसरे सभी, सभी सभी के समाधि में तो पशु भी रहते है इसलिए भाषिकार का पशुवाद विष्ठ विशेषा शंकराचार्य जी कहते सारी दुनिया पशुवादियों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दुनिया सब बराबर है क्योंकि सभी में ये जो सविचार संप्रज्ञा समाधि है और निर्विज सवितर्क निर्वितर्क ये दोनों संप्रज्ञा समाधियां सभी में पाए जाएंगे और कुछ सूक्ष्म ध्यान धारणा वगैरह करने वालों में कुछ हद तक सविचार निर्विचार समाधियों का भी अनुभूति हो जाते हैं इन कारण मात्र में टिकना ये बहुत कठिन काम है में ही रह जाना और भी कठिन है इससे और आगे जितनी भी समाधिया हैं जिनका वर्णन आएगा वो सब कठिन ही रहेंगे अभ्यास तो ही होगा इस विषय में मोक्ष धर्म शास्त्र शांति परों में कहा भी गया है जो निर्विचार समाधि सविचार समाधि है वो तो उसको बहुत टच नहीं करते शुरू वाले को वो कहते हो गया है सब पशुवादी वैसे विशेषाह बोलना है? है वो तो उसमें जाते ही नहीं कोशिला सविचार विचार निर्विचार से शुरू करते इंद्रिया मनस्व यदा पिंडी करो त्ययम अनुत शांति पर्व महाभारत में पैंतालीस पृथ्वी संख्या पैतालीस में श्लोक दिखाई दे रहे हैं इंद्रिया मनस्व देखो खेल इंद्रिया और मन अर्थ बाय विषय छोड़ दिया इंद्रिया मनस्व यदा पिंडी करो जब यह चित्त इतने कोई लेकर प्रत्यक्ष का विषय साक्षात्कार करने लग जाता है ध्यान पद पूर्वो यथा मैं बनती यही ध्यान मार्ग को मैंने पूर्व में कथन किया है अर्थात वहाँ केवल उन्होंने सविचार और निविचार की चर्चा किया सवित सवितर्क को छुए भी नहीं और आगे बढ़ जाते एवं इंद्रिय ग्रामम शनि संत संहरित क्रमश सम्य प्रशमिष्य लेकिन उनमें भी एक एक, एक, एक करके छोड़ते जाओ एकम इंद्रिय इंद्रिय समूह को धीरे धीरे शनि ही संपरिभावित जिस इंद्रिय को आसानी से ग्रहण कर सकते हो उसको उसे टिक जाओ फिर धीरे धीरे उसे अगले में उस अगले में ऐसे कर सारी इंद्रियों को छोड़ देना पड़ेगा संहरे थ्रमश स सम्यक प्रशम्यक वा व सम्यक प्रकार से इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो राग है, उनको, उनसे प्रशमन को प्राप्त कर जाता है और अंत में बुद्धि में आना ना मनश्च एव पंचवर्ग भारत पूर्वं ध्यान पदे स्थाप्य नित्य योगे न शाम्य अस्वयम मनस्व मनश्च एव पंचवर्ग हे भारत मन को और उसके पंच तन्मात्राओं के सहित पंचवर्ग सर्वम स्वयं पूर्व प्रतिस्था पूर्व मानव कौन है बुद्धि तत्व क्योंकि आप अपने मन से कभी चक्षु संबंध होते हैं कभी स्रोत्र से सभी से संबंध रहता सदा एक कालावच्छेद देना एक वस्तु का दर्शन आदि के प्रति आप एक ही इंद्री से संबंध कर पाते हैं आपको लगता है इस समय देख भी रहे हैं, हैं? सुन भी रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखते हैं ये बात ध्यान रखी लेकिन इतनी तेज से चलता है अलाज चक्रवत शतपद्र छेदन वत इतना तेज है इस मन का खेल आंग से कान आंग से का तीसरे चार अंगुली दूर रखा हुआ भगवान ने <laughs> इतना तेजी से भागता है वो आपको लगता है मैं देख भी रहा हूँ सुन रहा हूं दोनों एक साथ कर रहा हूँ ऐसा लगता है इन एक साथ नहीं होता है मन क्रम से ही संबंध करता है इस क्रमश को हटाने के बाद क्या रह जाएगा नित्य योगे न जो नित्य योग वाला अपना केवल मन ही है जो सदा रहता है बाकी उनके व्यवचार संबंध हो रहा है नित्य संबंध केवल मन के साथ है इसलिए मन मात्र में टिक गया न तत् पुरुषकार दैवे न, करें, करें, तो न दैवे न के नच्चित सुखम एश्य तयता न तत् और इसके लिए आप कोई मेहनत करेंगे पुरुषार्थ करेंगे उससे होगा कहते नहीं ये तो केवल अभ्यास से अपने आप होने वाला है स्वतै जो आनंद और सास्मिता है वो अभ्यास के अलावा और किसी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता न दैवे न सुखम ऐसे तत्स्य लेकिन उस अवस्था में जब पहुंच गया उसका ऐसा सुख प्राप्त होता है जो अन्यत्र कहा गया संयमित अंत वालों को प्राप्त होता है यद एवं संयुक्त सुखे न्ये न संयुक्त तो हंस के ध्यान कर्म जब एक बार उस सुख का आप कर लेते हो उसके बाद तो ध्यान कर्म में ही रहना चाहिए और कभी बाहर नहीं वो धंधेबाजी में नहीं लगना चाहेगा अब धंधेबाजी में लगने का मन आ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए हम अभी सवितर्क में ही हैं, सविचार में भी नहीं है। सविचार में जाने के बाद ही काफी हद तक आपको आंकुल के बाहर देखने की इच्छा नहीं होगी सवितर्क में जब आ जाओगे तो निर्वतक का सेविचार से निर्विचार से पहुंच जाओ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी प्रवृत्ति स्वत ही कटती जाती ही व्यक्ति शांत होते जाता है प्रशामित जो बोला ना स्वतः शांत हो रहे हैं और क्या बाई प्रवृत्ति में रुचि नहीं होती लोग कहते महाराज आप अब क्यों ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं अब क्या उनको समझाएं तीन दिन बड़ा जोरदार चला नहीं ढाई दिन में निपटा दिया पौने दो दिन तीन दिन में ही सेमिनार अर्थशास्त्र चल रही थी अब जब वहां बात होती तो वो लोग ऐसे कैसे बैठे हुए हैं इतने बड़े तो कौन बड़ा है ये तो छोटा से दिख नहीं रहा है पांच फुट का दूला सा पतला सा कहा बड़ा है नहीं नहीं आपको तो इस पर लिखना चाहिए बोलना चाहिए आप चलिए हम ले चलते हैं हम वहां यूनिवर्सिटी बुलाएंगे मैंने कहा यूनी यूनिवर्सिटी है मैंने कहा आपको बोलना नहीं आता यूनी वर्ष वर्ष मानी बेकार बिल्कुल बर्बाद एक में अद्भुत बर्बाद करने वाला स्थान है तो यूनिवर्सिटी तुम समझते आवाज मुझे बुला रहा है नहीं तुम बर्बाद हो रहे हो वही ठीक है हमको मत बुलाओ तो कहते आप ऐसे पदछेद कर देते हैं बड़ा मुश्किल है तो वी नहीं डब्ल्यू वो कर दो यू नहीं वर्ष वी आर लिखते हो लोग हम लोग डब्ल्यू वो आर ऐसे कर दो करता वर्ष हो जाता है तो इधर हमें वहां जाना नहीं क्यों उन्हें ये महसूस होता है इसलिए कि वो प्रपंच में है ना वो चाहते हैं इसे ग्रस्तों में ज्यादा शंक करोगे वो आपको धीरे धीरे ग्रस्त बना देंगे पूरा <laughs> बनिया के साथ जितना आपको बनिया बना देगा छोड़ेगा ही नहीं स्वभाव है ना इसका जैसे आप चुंबक आप उसको चुम्बक बना लिए पहले तो आप चुम्बक बने थे अब खुद विवाह होकर उसको चुम्बक बना दिया आपने गड़बड़ कर दिया सशक्तिन हो गए ना चुंबीय चुंबकीय शक्ति सेन हो जाए चुंबक को क्या रह गया लोहाई तो रह जाता है। आप और वो आपके रहे क्या धीरे-धीरे वो चुंबक बने जा रहा है आप लोहा बनते जा रहे हैं यही होता है संसार में इसलिए ये जो उत्तर उत्तर कहते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप में ध्यान कर्म में ही रमन करेगा इधर उधर रमन नहीं कर सकता जगत में इसी बात को अन्यत्री वाचस्पति मिश्रकार ने कहा है तब तो अणुमात्र आत्मा नम अनुविद्या अस्मित एवं तब संप्रजा थे जब एक बार वह अस्मी ऐसे जान लेता है उसे पहुंच जाता है दो बार अनुमात्र के क्षण मात्र के लिए भी वो बाहर इधर उधर नहीं भटकेगा अपने स्वरूप निष्ठा अपने जो स्वाध्याय निष्ठा में रहेगा महत्यात्मी महति नियछेद यदि छांत आत्मन, ज्ञानम आत्मनि महति नियेद में कहा ना तब ये क्षेत्र उत्तरो लय करते जाना है जिससे कहते हैं लय प्रक्रिया विषयों को छोड़कर इंद्रियों में लीन होना अर्थात विषयों को इंद्रियों में लीन कर दिया विषयों की अपनी सत्ता का कोई महत्व नहीं दिया इंद्रियों की सत्ता को महत्व देना वो इंद्रियों में लय होना अब इंद्रियों को मन में लीन किया का मतलब गया इंद्रियों की सत्ता को महत्व नहीं दिया आपने मन मात्र की सत्ता को महत्व दे दिया वास्तव में आपके अपने अंदर से जिस चीज को आप महत्व देते हो आपकी वृत्ति उसके तरफ ही जाती है यदि आप वायु जगत के महत्व देते हो आपका इंद्र उस तरफ चल जाएगा आचार जितना भी रोकने का प्रयास कीजिए महत्व जिसको है मन भी वहां से हट नहीं सकता आप रोकने कोशिश किए मन को नहीं रुकेगा क्योंकि उसको अंदर से आदेश मिल रहा है ना ताकत मिल रहा है ताकत क्या है आपका ही दिया महत्व है हम घट को महत्व देंगे किस चीज को महत्व देंगे आप उस चीज की ओर मन जाएगा आप बुद्धि कहेगी समझाने की प्रयास भी करेगी बुद्धि लेकिन बुद्धि की एक भी बात मन नहीं सुनेगा कारण उसको अंदर से प्रेरणा दूसरी शक्ति मिल गई है वो बुद्धि को भी किनारा कर देता है और अपनी मन मौजी कर वहाँ लय में और कुछ नहीं है लय पड़े आप घट पटे सपो पकड़ इंद्रियों में घुसा दोगे क्या इंद्रियों में लय कर दो फोड़ फाड़ के उसको यार थोड़ी है गट को चुन करके आंख में ढूंस दोगे क्या अरे विषयों को लय करने का मतलब और कुछ नहीं उन विषयों के महत्व को समाप्त कर दिया आपने अपने जीवन में विषयों को कोई महत्व नहीं दिया तब इंद्रिया विषयों की ओर जा नहीं सकती है। स्वते समाप्त फिर इंद्रियों के भी महत्व कर दो तो अंतकण कर्ण में ठीक का भी महत्व खत्म कर दो अहंकार में ठीक उसका भी महत्व खत्म कर दो तो स्वरूप में ठीक यही लय प्रक्रिया को उन्होंने समझाया ज्ञान मात नि महति नियत छत्मी इत्यादि पर अस्मिता का और कोई नहीं अहंकार को लेना पड़ता है अस्मिता अभिमान अहंकार सांख्यकारि का कर अभिमान अहंकार सांकार का चौबीस में कहा और इसकी व्याख्या करते भोजराज अपने वृत्ति में भी लिखते हैं अहमि तुल्ले केन देते वेदेते अहंकार अहम यह उल्लेख करते हुए विषयों का जो ज्ञान कराने वाले का नाम अहंकार है वही अस्मिता का विषय बन जाता है इस प्रकार संप्रज्ञा समाधि का विचार हुआ अब असंप्रज्ञा समाधि किम उपाय स्वभाव हुआ इतनी असंप्रज्ञात समाधि का विचार आरंभ होता है वहां पूछ रहे दो बात प्रश्न रखा जा रहा है उसका उपाय क्या है और उसका स्वरूप क्या है स्वभाव क्या है पहले उपाय बताए विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक ये उपाय है संस्कार शेष वह उसका स्वभाव है स्वरूप वह अन्य मैंने दूसरा अर्थात असंप्रज्ञात समाधि विराम प्रत्यय विराम क्या वृत्यों का अभाव होना विराम वृत्यों का अभाव अभाव है कारण जिसका विराम प्रत्यय प्रत्यय मने कारण यहां प्रतिशत तो गार्थ दोनों प्रत्यय शब्दों का प्रतिशतकार यहां कारण ही मिलेगा विराम प्रत्ये। विराम मने वृत्य भाव है कारण जिसका ऐसा कौन है वो पर वैराग्य इसलिए विराम प्रत्येक अर्थ सीधे लिख सकते हो आप पर वैराग्य पर वैराग्य वैराग्य नहीं बोलना पर वैराग्य और उसी का अभ्यास है पूर्व स्थिति जिस का अर्थापूर्व कारण पुरुष शब्द अर्घ्या कारण प्रत्ये शब्दाव्य कारण है पूर्व शब्द कारण विराम वृत्भाव वृत्य भाव है कारण जिसका ऐसे कौन हो गया पर वैराग्य वह पर वैराग्य का अभ्यास है कारण जिसका वो तत्व हो गया समाज और उसमें होता क्या है बार कुछ भी नहीं है केवल संस्कार शेष हो गया संस्कार शेष हो अन्य संस्कार भी बीज है ये भी सभी में आएगा इसलिए एक तरफ जो संस्कार शेष रह गया ना संस्कार ही बीज होता है वही पुनर्जन्म का कारण है वो संस्कार शेष रह गया अच्छा पर वैराग्य जन्य वृत्तिभामक परवैराग्य जन्य वृत्त भावात्मक अभ्यास जन्य वस्तु का नाम अभ्यास प्रज्ञा से समाधि सर्वता निर्वृत्ति प्रख सर्वता निर्वृत्ति रूप निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति रूपा, रूपा सिद्ध रूपता को प्राप्त कर जाता है वह संस्कार मात्र रह गया का मतलब बाई विषयादिन जब तक है तब तक या सिद्ध आप भी बोलते ना ये तो महात्मा सिद्ध हो गया तब जब उसे भाई कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती आप व्यक्ति किसको सिद्ध मानते हैं आप यदि मजदूरी करके सत्तर रूपया मिलेगा तो सिद्ध है क्या अब मजदूरी किए बिना ही उसने सत्तर रुपया उगा लिया उसका ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है भाई बिना कुछ किए सब प्राप्त कर लेता है जब तक करना होता है तब तक वो वस्तु असिद्ध है जब करना समाप्त हो गया वही उसकी सिद्धि है इसे कहते हैं सिद्धुरुपता का नाम ही संस्कार विशेष है संस्कार शेष हो अन्य भाषगार सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय आ गया ना सकल वृत्तियों का प्रत्यस्तमय होने का मतलब लय हो जाना नाश हो जाना समाप्त हो जाना अभाव को प्राप्त होना संस्कार शेष निरोध लेकिन उस समय वृत्तियां निरुद्ध है लेकिन निरुद्ध वृत्तियों में संस्कार बचा हुआ है संस्कार शेषो निरोधित किस्ती का नाम असंप्रज्ञात समाधि प्रज्ञात और असंप्रज्ञा समाधि तस् परम वैराग्य उपाय उसको उपाय क्या है पर वैराग्य है सांबरो अभ्यास तत्धनाये नकल पति की भावा का मतलब असंप्रज्ञा समाधि में सालंबन अभ्यास काम नहीं करता और संप्रज्ञा में क्या था वो चारों के सर्वे ये थे शालंबना समाधि कहा गया था और ये जो है निरालंबना है क्योंकि यहाँ संस्कार ही आलंबन है और संस्कार कोई बाई वस्तु है नहीं स्थल वस्तु है नहीं उस पर अहंकार आदि रूपा जो बाई क्रिया का विषय बन रहा है उस तरह का चीज नहीं है वो इसलिए कहते हैं शालंबन हाँ, ही अभ्यास तत्साधना है माने असंप्रज्ञात प्राप्त साधन के लिए नकलपतेराम प्रत्यय निर्वस्तु कहा लोगे आप विराम प्रत्यय को हम कारण मानते हैं विराम प्रत्यय का मतलब क्या निर्वस्तु को वैराग्य वैराग्य इसलिए पर वैराग्य रहना है इसलिए पहले कहा था कि निर्वस्तु होनी चाहिए वैराग्य भी है लेकिन कह रहे हैं आप इस लोक का वैराग्य है मुझे इंद्र पद भी नहीं चाहिए।, ये लोग नहीं चाहिए ये लोग नहीं चाहिए वो लोग नहीं लेकिन मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ हिरणगिर बनना चाहता हूँ तो छोटे मोटे पदों से वैराग्य बहुत बड़ा पद पर सीधा आंग लगा रखा हुआ है जैसे एक था वो कहता हम कभी मंत्री नहीं बनेंगे तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कोई पद नहीं लूंगा और सीधा प्रधानमंत्री बन गया हाँ, ऐसे भी है चंद्रशेखर कभी किसी के भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ कोई पद नहीं स्वीकार किया सीधे उसकी आंखों वही लगी थी और भगवान ने देखो उसको सहयोग भी बना दिया भले दो चार महीने का लेकिन हो तो गया तो वो भी क्या सभी है सालम बना वैराग्य निरालम बनानी इसलिए कहे वैराग्य हो लेकिन वह वैराग्य निर्वस्तुक तो होनी चाहिए आलंबनी क्रिय जब उसको वह अपने समाज स्वसाधन रूपे नासिल कर लेता है स्व साधन रूपेण उस पैरवैराग को आसलित कर लेता है सच अर्थ शून्य लेकिन वह प्रयोजन भी नहीं है प्रयोजन शून्य है वो तद अभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम और तो उसके अभ्यास पूर्वक जो चित्त है वह निरालंबन रहेगा अभाव प्राप्त इव ये ना को अभाव हो गया जड़ हो जाएगा जड़ होने के लिए कौन समाधि का अभ्यास करे भाई है? हैं अच्छे है भले चेतन तो है अभी है। जड़ होने के लिए क्यों प्रयास करे इसलिए कहते हैं कि देखो अभाव प्राप्त इव थी, थी। निर्बीज समाधि था इस अभाव के समान प्राप्त हो रहा है अगर बीज का होते भी न के बराबर हो गया वो इसलिए कहते निर्वीज समाधि असंप्रज्ञा तो था इसे पूर्व जितने भी संप्रज्ञा के चारों वो हो गया आपके सबीज और ये हो गया निर्वीज ये निर्वीज इसलिए वैराग्य कारण से निर्विशक वैराग्य के कारण से भी धर्म में समाधि नहीं आया कैबल्य के, के योग्य समाधि नहीं है निर्वीज होता भी आप ऐसा फल देगा जिसे पुनर्जन्म नहीं है किंतु मोक्ष भी नहीं ऐसा चीज की ओर ये समाधि ले जाता है जिसमें आपको पुनर्जन्म भी नहीं मिलने वाला और मोक्ष भी नहीं मिलने वाला बीच में रटकाने वाला है इसी को कह रहे विधेय प्रत्यकृति लय विधेय और प्रकृति लय ये दो फल मिलता है इससे विधेयक भाव को प्राप्त होना भी व्यर्थ ही है प्रकृति लय भाव को प्राप्त होना भी व्यर्थ ही यदि उनमें जड़ता नहीं आप जानते मैं समाधि में हूँ ऐसी समाधि किस काम की जो आप और साल रह जाएंगे अनेकों मनमंत्र रह जाएंगे यानी फिर वे मोक्ष ही नहीं होगा उसके बाद फिर आना पड़ेगा यहाँ फिर जन्म लेना पड़ेगा तात्कालिक पुनर्जन्म आदि नहीं है लोक के फल के द्वारा लेकिन उत्तरे मनमंत्रों के वापस आना पड़े तब भी बेकार है ना इस कौन से आप इसलिए कहते जान करके निर्बीज तो हैं, लेकिन संस्कार शेष भी एक हो दिया वो ऐसे विलक्षण सुख संस्कार होगा जिसके कारण से आपको बारम्बार जन्म जब अनुभव कर रहे जैसे वैसे नहीं होता आगे इसको तो स्पष्ट कर देखिए अगले मंत्र सूत्र में अच्छा यहां निरोध काल के उनके से बहुत विचार हिंदी वाले विस्तार रूपे दे रहे हैं लेकिन ऐसे कोई विशेष इसमें नहीं है जो पूर्व जितनी चर्चा हो चुकी उसको विस्तार कर रहे हैं इसलिए आगे जाके सखल आय दिव यह भी दो प्रकार का सखलु कौन सी ये जो आपने असम प्रज्ञात समाधि की चर्चा की वह अपना दो प्रकार का है एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय श्रद्धा कारण जन्म है और भव प्रत्यय मैंने कारण। श्रद्धा कारणक और अविद्या अविद्याणक दो चीज उपाय करने से यहां श्रद्धा आदि भव का मतलब अविद्या शब्द भवश्रद्धा सीधे ही आप विद्यालय अस्मात् सर्व अस्मत जिससे सारा जगत पैदा होता है उसका नाम भव कौन है वो अविद्या क्या ही? अविद्या क्षेत्र मतलब अविद्या ही खेती है सारे आगे की इससे अविद्या ही सारे जगत उत्पत्ति के कारण होने से अविद्या को यहाँ लिया गया भव शब्द से और उपाय शब्द से जिस अविद्या का ही कार्यभूत है श्रद्धा जी को लेना है तथा उपाय प्रत्यय वहाँ उपाय प्रत्यय योगियों के लिए कहा गया है हे यस्तु प्रथम क्योंकि हे है ना हे होने गांस को कह दिया हे और उपाधे हे मैंने त्याज्यू इसको लेना नहीं लेकिन यदि इसके आधार पर चलोगे तो फंसोगे कि हे कोटी में है विदेह रूपी फल प्राप्त करना प्रकृति लयरू रूपी फल को प्राप्त करना बिल्कुल ही उचित नहीं है यह मोक्ष में सबसे बड़ा है इसलिए हे उनको पहले बताया जा रहा है जो तो त्याग उसको पहले बताएंगे फिर बाद में उपाधि क्या है पूछोगे तब उपाधि का वर्णन करेंगे तो उपाय प्रत्यय हमेशा हे होता है और भव प्रत्यय फ्री उपाधि होता है इन वास्तव में वो भी त्याग मोक्ष दृष्टिया जो धर्म समाज दृष्टि से वो अंत बताएंगे उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व त्याग होता है उत्तरोत्तर उपाधि होते जाता है विदेहा देवान भव कहते हैं कि विदेहा नाम का मतलब क्या शरीर रहित नाम कहते देवानाम है? तो व शरीर का मतलब साठ कौशिक रहितान कौशिक शरीर में प्राप्त होता है इसे रहित होना चार